कल हम लोग जो देख रहे थे टिप्पणी उसका अंतिम पंक्ति था निर्विकल्पक तत्त विषयावच्छेदन अव्याप्य वृत्तिवती उसका पूर्व में था यथवा तादृश विषयता विषय हो घट में रहा विषयता घट हो गया विषय निर्विकल्पक ज्ञान का विषय होते हैं ये दोनों विषयता और विषय ये दोनों मिलकर के सविकल्प को हो जाने पर भी घट भूतल और निर्विकल्प के बाधक भावत क्योंकि क्यूँकी घट घटबूतलम ऐसे ज्ञान होने का पूर्व क्षण में घट और भूतल ये दोनों का एक निर्विकल्प ज्ञान होता है एक ज्ञान होता है घट भूतल घट भूतले इस प्रकार की एक ही निर्विकल्प ज्ञान होता है समूहालम्बन ज्ञान ऐसे घटपटो कहते हैं इसी प्रकार की घट भूतले ये एक निर्विकल्प ज्ञान होगा अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि ये निर्विकल्प कैसे होगा क्योंकि घटों में एक विषयता है और भूतल में भी एक विषयता है चार चीजें आ गए निर्विकल्प को कैसा हुआ तो सिद्धांत कह दिया कि ये विषयता जो है वो वहाँ विषय तहान तो नहीं होगा प्रथम विकल्प दे दिया वो समाधान का विषयता का भान नहीं होता है इसलिए घटों तो में विषयता दिख जाएगा तो सभी विकल्प को हो जाएगा विषयता दिखेगा नहीं क्योंकि विषयता स्वनिरूपित तो विषयता है तो इसलिए वो विषयता दिखेगा नहीं तो ये निर्विकल्प का ज्ञान होगा ये कह करके द्वितीय पक्ष देता है इस पक्ष में कहता है मान लीजिए कि वो विषय विषयता होकर के सभी हो गया तो अभी घटोर और घटो विषयता को लेकर के सब विकल्प को हो गया भूतल और भूतल विषयता को लेकर के सब विकल्प को हो गया किंतु घटोर भूतल ये दोनों का बीच में कोई संबंध नहीं है तो कहें एक ही ज्ञान का विषय होता है घटोर भूतल ये दोनों का बीच में संबंध कैसा नहीं है तो कहेंगे ये जो ज्ञान हुआ ज्ञान के जो विषय हो गए दो ये दोनों विषय अव्यापी वृत्ति अर्थात ज्ञान एक ज्ञान होने पर भी उसका दो खंड तो दो खंड हो जाने पर यह खंड का इस खंडों के साथ संबंध नहीं इस खंड का इस खंडों के साथ संबंध नहीं है तो नहीं होने से यह निर्विकल्प माना जाएगा घट का ज्ञान जो आया वो निर्विकल्प माना जाएगा भूतल का ज्ञान जो आया निर्विकल्प ज्ञान तो एक ही ज्ञान है नो चतुर्थी विषयता है अगर हो रहा है तो भी घट और भूतलो को लेकर के जो विशेष प्रकार इत्यादि संबंध इत्यादि आना चाहिए वो सब नहीं आ रहे और विशेषता ये दोनों घट और विषयता ये दोनों को लेकर के सभी कल्प हो रहा है किंतु घट और भूतलो लेकर के कोई सब विकल्पता नहीं रहा। उसका में हो रहा है यार उस में और सभी तो हाँ निर्ण, निर्ण तो किंतु हमारा भी दृष्टि है कि घटो और भूतल का बीच में संबंध नहीं होने से इस संस में हम निर्विकल्प मान लेते हैं क्योंकि हमको तो घटो भूतल इतने ही अर्थात आगे ज्ञान के लिए आवश्यकता नहीं है तार तो नहीं, है। नहीं है ना, ना घट्ट में अभी विशेषता का भान नहीं हो रहा है विशेषता का भान हो रहा है किंतु घट में विशेषता नहीं घट्ट में विशेषता का भान हो रहा है किंतु ये प्रकारताख्य विशेषता नहीं है न, और ये क्या है कि ज्ञानी विशेषता है तो ये प्रकारताख्य विषयता नहीं होने से इसको निर्विकल्प कहा जाएगा अर्थात तो तो तो तो दोनों का बीच में संबंध नहीं होने से संबंध कैसे नहीं होगा एक ही ज्ञान में दो विषय आ रहे हैं तो अव्यापति अव्यपृत्ति होने से इस अंश में निर्विकल्पक उसका पंक्ति देख लीजिए लीजिये यदवादृश विषयता विषय सविकल्पक विषयता विषय को लेंगे तो सविकल्प हो गया किंतु घट भूतल निर्विकल्प के बाद का अभा ये दोनों में कोई सविकल्प नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है कहते निर्विकल्पत्व तत्व तो विषय तो न तो अव्याप्य वृत्ति अर्थात निर्विकल्प ज्ञान जो हुआ घटक वो तद तो अंश में अव्याप्यवृत्ति अर्थात उसे एक ज्ञान का दो अंश आ गया एक अव्याप्यवृत्ति होने से और अपने अंश में वो निर्विकल्पक है घटभूतल में कितु सविकल्पता जो है वो ज्ञानी ज्ञान के बाद वो ज्ञानीय विषयता को लेकर के आप सविकल्पता कहने पर भी सिद्धांति बाकी इस प्रकार है ज्ञानीय विषयता को लेकर के सविकल्पक होने पर भी अभी ज्ञानी विषयता न हो गई वो सब विकल्प को होगा ज्ञान किंतु ये दोनों सभी विकल्प को अलग अलग है ज्ञानीय विषयता को लेकर के स विकल्प को होने पर भी बाकी तीन विषयता को लेकर के स विकल्पता नहीं है उसमें अपेक्षा होगा हाँ नहीं तो अपेक्षा नहीं होने का प्रमाण देते हैं की अब्यापक वृत्ति एक अंश का दूसरे अंश के साथ कोई अपेक्षा नहीं है अव्याप्य वृत्ति इसके लिए हो दिया का भाव जो कहा उसके लिए हेतु दे दिया क्यों ये सभी कल्पक नहीं हो जाएगा कहते निर्विकल्प से तत्त विषय अवच्छेद न अव्याप्य वृत्ति अर्थात ये अपने अंश में ये स्वतंत्र है दूसरों का अपेक्षा नहीं है नहीं होने से निर्विकल्प हो जाएगा अच्छा आगे दीपिका में देखिए ऊपर में इसी पंक्ति इसी पृष्ठा का ऊपर में नु द्वितीय पंक्ति में दीपिका में ननु निर्विकल के किम प्रमाण मीठी चेत पूर्व पक्ष पूछता है नया एक कहता है गौर विशिष्ट प्रति ज्ञान गति विशिष्ट ज्ञानम एक अनुमान देता है विशेषण ज्ञान जन्यम क्यों विशिष्ट ज्ञान दंडी ज्ञान जो भी विशिष्ट ज्ञान होगा वो विशेषण ज्ञान होगा ज्ञान से जन्य होगा ये अनुमान प्रमाण है ये क्या प्रमाण कहता है कहते हैं विशेषण ज्ञान को भी सभी कल्प को मानेंगे तो अनावस्था होगा विशेषण ज्ञान अभी आपको दंड ज्ञान होने से दंडी ज्ञान होगा इसी प्रकार की गोत्व ज्ञान होने से गो ज्ञान होगा दृष्टांत दे दिया गो मतलब गो ज्ञान तो गोत्व ज्ञान होने से गो ज्ञान होगा विशेषण हो गया गोत्व इसका ज्ञान होना पड़ेगा अगर आप गोत् ज्ञान जो कि विशेषण ज्ञान है इसको भी अगर आप फिर सभी कल्पक मानेंगे तो इसके लिए और एक विशेषण लाना पड़ेगा कि गोत्व विशिष्ट गो ज्ञानम सभी कल्प ज्ञान है उसमें जो गोत्व आया विशेषण आया ये ज्ञान पूर्व क्षण में होना चाहिए क्योंकि विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होगा तो गोत्तो ये विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञानम गो गो ये विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञानम गोत्तो ज्ञानम पूर्व क्षण में होना पड़ेगा अगर वो गोत्तो ज्ञान को भी आप सब विकल्प को कहेंगे उसका पूर्व क्षण में और एक मानना पड़ेगा ये अनवस्था होगा इसलिए आपको तर्क से ये निर्विकल्प ज्ञान सिद्ध होना पड़ेगा नहीं तो अनवस्था दोषो होगा स्वीकार करते हैं ऐसा है कि तर्क से सिद्ध करते हैं आगे निर्विकल्पकत्व सिद्धि अनवस्था प्रसंगात निर्विकल्पकत्व सिद्धि आगे होना चाहिए तो खाली विशेषण ज्ञान नहीं है विशेष्य ज्ञान भी चाहिए और विशेष्य ज्ञान भी चाहिए ये तो खाली विशेषण दे दिया तो अभी ये दोनों ज्ञान पूर्व क्षण में चाहिए अगर उसको भी सब विकल्प को मानेंगे तो फिर अनवस्था हो जाएगा इसलिए निर्विकल्प को लोग तर्क से सिद्ध करते हैं अच्छा आगे देखिए किरणावली में गौ रीति प्रतीक दिया है दिया है ना उसका ऊपर दो पंक्ति ऊपर है मूलोक्त तो लक्षण निष्प्रकार को उपादान सभी सविकल्पक वारणम हो गया निष्प्रकार का ज्ञान निर्विकल्पकों का सविकल्पकों का वारण हो गया अयम घट इत्यादि ज्ञाने घटत्व स्वरूपत्व भानत अयम घट इस ज्ञान होने से पहले आपको घटत्व का ज्ञान होगा घटत्व का स्वरूपत्व भान अर्थात घटत्व तो स्वरूपत्थात निष्प्रकार तत्व अर्थात अवच्छेद रही भान होता है अन्य रूप भान नहीं होता है जैसे कहेंगे कि ये रामानंद जी कैसे हैं कहेंगे जो वो कसाई वस्त्र धारण किए हैं अभी स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ वो तो अन्य आधार पर ज्ञान हुआ इसी प्रकार की ये गो का ज्ञान कैसे हुआ कहते गोत्व के द्वारा हुआ तो गो ज्ञान स्वरूप हुआ गोत्व के आधार पर हुआ इसी प्रकार गोत्व तो का ज्ञान किंतु अन्य के आधार पर नहीं होगा स्वरूप तो ज्ञान होगा अर्थात तो उसका कोई अवच्छेदक नहीं है इत्यादि ज्ञाने घटत्व से स्वरूप तो भान स्वरूप तो अर्थात तो निष्प्रकारक उसमें प्रकारक नहीं है निष्प्रकारक भाना तादृश घटत्व रूप प्रकार वारणा ज्ञान मिट्टी स्वरूप अर्थाप्रकार घटत्व तो तो तो का भान घटत्व हो जाएगा तो तो घटका ज्ञान घटत्व न हुआ घटत्व का भान घटत्वत्व ऐसा नहीं घटत्व का भान घटत्व न हो जाएगा ज्ञानीय विषय तो है किंतु उसमें कोई प्रकार इस प्रकार की अर्थन नहीं निष्प्रकार ज्ञान होगा तो तादृश घटत्व रूप प्रकार वारणा ज्ञानमित यह क्या यहाँ कहते हैं निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम खाली निष्प्रकार कम निर्विकल्पकम इतना कह दीजिए आप ये ज्ञानम क्यों कहते हैं जो घटत्व है वो को है ना घटत में और प्रकार है निष्प्रकार है तो आप खाली निष्प्रकार कम निर्विकल्पकम इतना कह देंगे तो वो घटत्व में लक्षण चला जाएगा क्योंकि घटोत्व निष्प्रकार कम है इसलिए कहते हैं ज्ञान शब्द भी कहना पड़ेगा आगे ये सब मुकाबले में विचार आता है यहां से थोड़ा थोड़ा दे देते हैं अगर निर्विकल्प ज्ञान से प्रत्यक्ष असंभवत जो निर्विकल्प ज्ञान है उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा निर्विकल्पक ज्ञान से प्रत्यक्ष सभी कल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष किसके किससे होता है कौन सा इंद्रिय से मन से मानस प्रत्यक्ष होता है इसी प्रकार निर्विकल्प का ज्ञान से मानस प्रत्यक्ष असंभव ग्रह जैसा दिखता है वो प्र है निर्विकल्प का ज्ञान से मानस प्रत्यक्ष असंभव तो प्रत्यक्ष नहीं होगा तो फिर कैसे सिद्ध करेंगे निर्विकल्प का ज्ञान है बोल करके अनुमान दे दिया इसके लिए मूल में अनुमान दे दिया गोरती विशिष्ट ज्ञानम विशेषण जन्यम मूल दीपिका में क्योंकि किरणा बोले दीपिका के ऊपर टीका है तो ये अनुमान से हो गया अनुमान हम अनुमान से तो ये विशेषण ज्ञान एक मानना पड़ेगा विशिष्ट ज्ञान के प्रति और विशेषण ज्ञान में फिर एक विशेषण मानेंगे तो क्या दोष हो जाएगा तो इसी को वारण करने के लिए आपको एक ज्ञान मानना पड़ेगा जिसमें और प्रकार नहीं है ये मानना ही पड़ेगा अनुमान से यही सिद्ध हुआ नहीं मानेंगे तो विपक्षी बाधक अनवस्था हो जाएगा अनवस्था होने से क्या हो जाएगा तो अनवस्था होने से आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा आपको अभी जो विशिष्ट ज्ञान हो रहा है ये सीधा नहीं हो पाएगा किंतु आप नहीं कह पाएंगे कि हमको विशिष्ट ज्ञान तो होता नहीं विशिष्ट ज्ञान होता है इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि अनवस्था हो क्योंकि अनवस्था होगा तो विशिष्ट ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए मानना पड़ेगा कि एक प्रकार का ज्ञान हो रहा है नहीं तो अनवस्था होगा अच्छा वो, वो जो दिया मूल में देखिए गौ रीति विशिष्ट ज्ञानम तो गौ रीति विशिष्ट ज्ञानम ये हो जाए पक्ष विशेषण ज्ञान जन्यम योग साध्य विशेषण ज्ञान जन्य तुम रहेगा उसमें क्यों विशिष्ट दंडी इति ज्ञानवत् दंडी ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान तो रहेगा क्योंकि दंड विशिष्ट पुरुष को दंडी कहेंगे तो इसमें विशिष्ट ज्ञान तो रहेगा और दंडी ऐसे ज्ञान होने के लिए दंड का ज्ञान पहले होना पड़ेगा तो अभी विशेषण ज्ञान जन्यत्व भी दंडी ज्ञान में रहेगा तो अभी आपका व्याप्ति कैसे हो जाएगा ज्ञानत्व अभी गऊ रीति ये विशिष्ट ज्ञान है कैसा विशिष्ट ज्ञान है गौ गोत्व तो विशिष्ट गो विशिष्ट ज्ञान हुआ और से ये भी विशेषण ज्ञान जन्य होगा तो वहाँ विशेषण कौन है बो, बो, वो तो विशेषण हो गया तो आगे पंक्ति कहते हैं विशेषण ज्ञान सेत्व अर्थात तो विशिष्टत्व विशेषण ज्ञान को भी अगर आप विशिष्ट मान लेंगे तो अनावस्था प्रसंगात तो ये अनुमान कहता है कि विशिष्ट तो ज्ञान विशेषण ज्ञान से होगा तो विशेषण ज्ञान आपको पूर्व में मानना पड़ेगा तो ठीक है अनुमान सिद्ध कर दिया आपका विशेषण ज्ञान मानना विशेषण विशेषण ज्ञान पूर्व क्षण में होता है मानना पड़ेगा अनुमान ये सिद्ध कर दिया विशेषण ज्ञान किंतु अगर सविकल्प को होगा तब अनवस्था हो जाएगा ये अनुमान का अंश नहीं है ये आगे अगर उसको भी मानेंगे तब तो वो अनवस्था हो जाएगा इसलिए अनवस्था भयास ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे प्रत्येकों को अगर मानेंगे तो उसमें अनावस्था हो जाएगी इसलिए नहीं मान पाएंगे नहीं है प्रमाण तो नहीं नहीं सिद्ध है हाँ, उसके आगे फिर और एक तर्क दिया अनुमान खाली इतना कहा कि वो विशेषण ज्ञान जन्य होगा इतना कहा तो आगे भी फिर जो विशेषण हुआ उसको भी अगर आप विशिष्ट ज्ञान कहेंगे तो फिर वही अनुमान फिर उधर लग जाएगा विशेषण ज्ञान जन्यम क्योंकि विशिष्ट ज्ञान इस प्रकार की चलेंगे तो ये अनावस्था हो जाएगा आगे आगे पृष्ठ में देखिए चतुर्थ पंक्ति में अतः तो उसका ऊपर तीन पंक्ति वही बात दे दिया तत्रापि तथा प्रथम पंक्ति से देख लीजिए तथा पुनर्विशेषण ज्ञान अपेक्षी अपेक्ष अपेक्षा अपेक्षा उसमें भी फिर विशेषण ज्ञान चाहिए अगर विशेषण में फिर विशेषण ज्ञान अगर चाहेंगे तो इति अनवस्था, अनवस्था भयात, विशिष्ट ज्ञान कारणीभूतम विशेषण ज्ञान निर्विकल स्वीकार्य आगे स्वीकार करेंगे तो अनवस्था होगा तथा तो घटे नक्षु संयोग अनंतरम द्राग एवं यज्ञान घटत्व विषयक जायते घट के साथ चक्षु संयोग हो गया शीघ्र ही घटत्व विषयक ज्ञान हो गया तशिष्ट ज्ञानम घटत्व तो ज्ञान ये विशिष्ट ज्ञान नहीं विशिष्ट ज्ञान है विशेषण जान के कारण और विशेषण विशेषण यद जानक तत्पूर्व अर्थात घटत्व ज्ञान से पहले वो घटत्व तो ज्ञान वो नहीं था पूर्व क्षण जैसे जैसे ही घट के साथ संबंध हुआ तो अभी कहते हैं कि घट के साथ जैसे चक्षु का संबंध हुआ द्रागेव घटत्व तो विषय का ज्ञानम जायते अर्थात तो घटत्व तो ज्ञानम उसको शीघ्र ही हो गया घटत तो ज्ञान हुआ अभी विशिष्ट ज्ञान है विशेषण ज्ञान से कारणत तो अभी घट ज्ञान नहीं हुआ अभी चक्षु का केवल घट के साथ संयोग हुआ होने से पहले उसका घटत तो ज्ञान हो गया तो घटतत्व तो ज्ञान पहले हो गया क्यों हो गया उसके लिए बीच में हेतु कह दिया विशिष्ट ज्ञान होने के लिए विशेषण ज्ञान कारण तो विशेषण यद घटत्व ये जो घटतत्व तो ज्ञान तद ज्ञान से तत्पूर्व तो घट तो के साथ चक्षु संयोग हो होने से पहले वो नहीं था घटो ज्ञान उससे पहले नहीं था संबंध हो गया था पहले घटत्व ज्ञान हो गया घटज्ञान भी हुआ वो भी निर्विकल्पक है उसको नहीं दिखा करके घटत्व तो को दिखाते हैं क्योंकि ये विशेषण है उसमें विशेषण आपको अनवस्था न चले तत्पूर्वम तत् ज्ञान से घटत्व ज्ञान से तत्पूर्व घटत्व ज्ञान होने से पहले वो नहीं था सन्निकर्ष पूर्व अतः घट इति समूहालंबनम अभी जो घट इति समूहालंबनम प्रकार विशेष्य अनवगा तदबुध्यम जो जैसे ही चक्षु संयोग हुआ उसको घट घटत्वे इस प्रकार के एक ज्ञान हो गया अभी दोनों का बीच में कोई संबंध नहीं है तभी ये समूहालंबन ज्ञान होता है और घट घटत्व का संबंध हो जाएगा ये ज्ञान समूहालंबन नहीं होगा क्योंकि समूहालंबन ज्ञान नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञान हम समूहालंबन अगर घटत्व विशिष्ट तो घट ज्ञान होगा ये समूहालंबन नहीं होगा क्योंकि घटत्व तो अभी मुख्य विशेष नहीं रहा वो विशेषण बन गया इसलिए घटत्व विशिष्ट तो घट सविकल्प का ज्ञान होने से पहले जो घट घटत्व निर्विकल्प ज्ञान हो रहा है यह एक समूहालंबन ज्ञान है दोनों ही मुख्य विशेष्य है कोई किसके साथ संबंध नहीं है अतः घटक घटत्वे इति समूहालंबनम जो की पूर्व मतलब घटक के साथ चक्षु सन्निकर्ष होने से तुरंत हो गया ये समूहालंबनम प्रकार विशेष्य अनवगा ये प्रकार अथवा विशेष्य इस प्रकार के ज्ञान नहीं करवा रहा है तद् बोध्यम तत्व न प्रत्यक्षम ये जो निर्विक ये जो समूहालंबन ज्ञान हुआ ये निर्विकल्प ज्ञान तत्व न प्रत्यक्षम निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है घटम अहम जाना इति घटत्वादि विशिष्ट घट विषयक सभी कल्पक से एव प्रत्यक्ष जो सभी कल्पक ज्ञान होगा वो उसी का ही प्रत्यक्ष होगा निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा अच्छा आगे रहिए और इतना होगा अर्थात ये निर्विकल्प ज्ञान पूर्व क्षण में होता है और निर्विकल्प ज्ञान विषयता बिना विषय में कोई ज्ञान नहीं होगा इसलिए उसमें के विषयता रहना पड़ेगा वो विषय में घट में घट ज्ञान में के विषयता रहना पड़ेगा घट में या तो उसको ज्ञानीय विषयता मान लीजिए फिर ज्ञानीय विषयता हो गया तो सविकल्प को हो जाएगा तो सिद्धांत कह दिया घट और विषयता को लेकर के भूतल और विषयता को लेकर के सविकल्पक होने पर भी घट और भूतल ये दोनों में सविकल्पकता नहीं है क्यों सब अपने अंश में अव्यापक वृत्ति होकर के स्वतंत्र है अपने से ये सब विकल्प को ज्ञान मतलब ये निर्विकल्प को माना जाएगा अव्यापक वृत्ति दूसरा समाधान है एक है है तो ज्ञानी विषय जो कि सो का भान नहीं होगा दूसरा है की अव्यापक वृत्ति दो समाधान दिया ठीक है मतलब विषयता का भान नहीं होगा मतलब स्व विषयता स्व स्वनिरोपित विषय था ज्ञानीय विषयता ज्ञानीय विषयता ये ज्ञान में भान नहीं होगा मतलब तो जो ज्ञान होगा वो विषयता का भान नहीं आएगा केवल घट का ही आएगा विषय का ही आएगा ज्ञानीय विषयता ज्ञानस्य विषयो विषय न भवती ज्ञान का विषय केवल विषय होगा वो विषय में रहने वाला जो ज्ञानीय विषयता वो ज्ञान का विषय नहीं होगा ठीक है ये निर्विकल्प को हुआ आगे सकार कम ज्ञान जिसमें प्रकार है उसको सब विकल्प को कहेंगे क्योंकि विकल्प है न सह तो प्रकार आ गया तो फिर विकल्प हो जाएगा तो प्रकार आ गया था दूसरों से भिन्न कर दिया यही विकल्प हो गया दूसरों से भिन्न हो जाना ये विकल्प हो गया विकल्प अर्थात विरुद्ध कल्प जब हम कहते हैं घट गट, घटत में घट गट में घटत्व आ गया घटत्व आने से अभी इसको कहते हैं कि सभी सविकल्पक कर दिया सभी सविकल्पक का अर्थ है कि विरुद्ध कल्प, किसे विरुद्ध पट से विरुद्ध कल्प ये हो गया विपरीत मतलब अन्य हो गया न्यायोधि में सभी सविकल्पक लक्ष्य थी सप्रकार कम विषयताया ज्ञान निरूपित्वात ज्ञान विषयता निरूपकत्वेन अण है ना अधिकट जाएगा विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञान सविकल्प कस्य लक्षण विषयता तो ये घटमय विषयता आ गया तो घटमे विषयता क्यों आ गया क्योंकि ज्ञान विषय ही बन गया तो होने से विषयता का विषयता ज्ञान निरूपित ज्ञान के द्वारा निरूपित हुआ विषयता तो निरूपक कौन हुआ ज्ञान हुआ तो ज्ञान से विषयता निरूपक ज्ञान हो गया विषय का विषयता का निरूपक होने से प्रकारता निरूपक ज्ञानत्व सविकल्पक लक्षण प्रकारता का निरूपक जो ज्ञान होगा अर्थात जो ज्ञान किसी में के प्रकारता डाल देगा उस ज्ञान को कहेंगे सब विकल्प ज्ञान इस लक्षण से भी निर्विकल्प घट जाएगा क्योंकि निर्विकल्प का ज्ञान किसमें प्रकारता डालेगा नहीं डालेगा इसलिए कहते हैं प्रकारता का निरूपक जो ज्ञान होगा उसको सब कह देंगे ये दे मूल लक्षण इसी के आधार पर दिया था तो विषयता निरुपक हो गया ज्ञान तो ये प्रकार में कौन सा मतलब प्रकार में जैसे विशेष्य एक विषय बनता है ऐसे प्रकार भी है कि विषय बनता है तो प्रकार में क्या विषयता आएगा प्रकार में जो विषयता रहेगा उसका नाम क्या होगा ना अभी घट हुआ प्रकार और भूतल हो गया विशेष्य हो गया घट हो गया प्रकार तो अभी ये प्रकार को ज्ञान विषय करता है करता है तो अभी ये जो प्रकार ये ज्ञान का विषय हुआ अभी प्रकारों में एक विषयता रहेगी वो विषयता का क्या नाम होगा वो विषयता भूतल में रहेगा क्या अभी प्रकारों में विषयता रहेगा भूतल में भी एक विषयता रहेगा तो प्रकारों में जो विषयता रहेगा वो विषयता भूतल में रहेगा क्या प्रकारताख्य विषयताया ज्ञान निरूपित कौन सा विषयता है प्रकारताख्य विषयता क्योंकि मूल में लक्षण है सब प्रकार कम सब विशेषकम कह देंगे तो अलग लक्षण हो जाएगा अभी सब प्रकार कह देते विषयताया विषयता अर्थात प्रकारताख्य विषयता ये ज्ञान निरूपित होने से ज्ञान से विषयता निरूपक न यह कौन सा विषयता है प्रकारताख्य विषयता इसका निरूपक हुआ इसलिए प्रकारता निरूपक प्रकारता कहाँ से अचानक ले है कहते पहले जो विषयता विषयता कहते थे वो कौन सा विषय था दोबारा पंक्ति देखिए विषयता या ज्ञान निरूपित्व Smita. प्रकार में जो विषयता रहेगा उसका क्या नाम होगा प्रकारता जो प्रकारता नामक जो विषयता है उसका निरूपक कौन हुआ ज्ञान होगा तो विषयता या ज्ञान निरूपित्व इसका अर्थ हो गया ज्ञान से विषयता निरूपक ज्ञान से विषयता निरूपक तो ये कौन सा विषयता है प्रकारता विषयता इसी को आगे कह दिया अतः प्रकारता निरूपक ज्ञानत्म प्रकारता के इस लिख सकते हैं प्रकारताख्य विषयता क्यों विषयता ज्ञान से निरूपित हुआ प्रथमे दे दिया या ज्ञान निरूपित कौन हुआ विषयता ता। विषयताया ज्ञान निरूपित्व विषयतायाष्टी ता। है नषयताया ज्ञान निरूपित्व तो निरूपित कौन हुआ विषयता किसके द्वारा हुआ ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान क्या हो जाएगा निरूपक निरु उसी को दे दिया ज्ञान से विषयता निरूपक ज्ञान हो गया निरूपक तो यहाँ ये विषयता का नाम क्या हुआ प्रकारता उसी को आगे दे दिया प्रकारता निरूपक पहले विषयता विषयता कहते थे अभी अचानक प्रकारता कहती है तो ये लिख सकते है की प्रकारताख्य विषयता निरूपक स्पष्ट हो जाएगा नहीं तो पहले जो विषयता विषयता था वहां लिख सकते हैं की प्रकारताख्य विषयता दोनों एक ही चीज कहते हैं जैसे प्रकारता खयता का निरूपक ज्ञान को सविकल्प को कहा गया ऐसे विशेष्य में भी एक विशेषता आएगा उसका क्या नाम होगा विशेष्यता विशेष्यता का निरूपक कौन है ज्ञान है तो विशेष्यता ख विषयता विशेष्यताख्य विषयता का निरूपक जो ज्ञान होगा वो सविकल्प का निर्विकल्पक होगा इसी को आगे दे दिया एवं विषयता निरूपक ज्ञानत्म विशेष्यता एवं विशेषता निरूपक ज्ञानत्म और संसर्गता निरूपक ज्ञानत्म इत लक्षण विशेष्यताख्य तो, विषयता निरूपक अथवा संसर्गताख्य विषयता निरूपक इस प्रकार के ज्ञान को भी सब विकल्प को ज्ञान कह देंगे उदाहरण दे दिया यथा यथा डिथो ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति, श्यामो अयम, डिथो अयम कहा? तो यह विशेष कौन है जैसे कि हैं अयम पर्वत विशेष्य तो कौन है अच्छा जब हम कहते अयम व्याकरण इसमें उद्देश्य कौन है विधेय कौन है व्याकरण विधेय होगा जो उद्देश्य होता है वही विशेष्य होता है क्योंकि ये आपको ज्ञात है इसमें आप कुछ को रख रहे हैं कह रहे हैं तो इसी प्रकार की जब आप किसी बालक को कह देते अयम डिथ बालों को क्या पहले ज्ञात तो है अयम ज्ञात तो है अयम देखता है इसलिए अयम हो जाएगा विशेष डिथो उसको पता नहीं था जो अयम डिथो कह देने से अभी ये अयम पट से भिन्न हो जाएगा क्योंकि अयम में उसको क्या गया तो दिख गया अभी डिथत्व दिख गया तो, तो प्रकार होने से ये अयम ये पट से भिन्न हो गया इसलिए तो ये हो जाएगा ये विशेष्य जो अयम होता है जिसका हम अनुवाद करते हैं वो विशेष्य वो मुख्य उसी में आप कुछ का एक आरोप मतलब विधान करते हैं इसलिए वो विधेय हो जाएगा जैसे हम कहते हैं पर्वत बनीमान विशेष किसको कहते हैं पर्वत को वही उद्देश्य है क्योंकि वो ज्ञात तो है और बाकी दूसरे का हम विधान कर देते हैं वो जो जिसका विधान करते हैं वो उसको सामान्यतया प्रकार ले लेते हैं विधान करने वालों को प्रकार ऐसा दोनों में सामंजस्य नहीं है उदाहरण कहने के, के लिए यहाँ देखिए दे दिया ईद अब तो अच्छि विशेषता निरूपित डिथत्व प्रकारता शाली ज्ञान ईदंत तो अब छिन्न ये वाक्य में है डिथो में कहा है उयम? अयम का प्रतिपदिक क्या है इदम इदम्तारी तो ये इदम तो अवच्छिन्न विशेषता तो अयम हो गया विशेष उसमें रहेगा विशेषता उसके द्वारा निरूपित तो हो गया डिथत्व तो प्रकार तो ये विशेष्यता के द्वारा निरूपित तो हो जाएगा प्रकारता इस प्रकार की ज्ञान को कहेंगे ये सभी विकल्प और दूसरा कह दिया ब्राह्मणों अयम यहाँ किस प्रकार की कहेंगे नहीं देख करके ब्राह्मण व प्रकार प्रकारता आगे श्यामो व्यमचि हाँ क्योंकि आपको इसी विशेष्य में ये दिख रहा है ना ये निरुपक होगा और ज्ञान उसको निरुपक होगा अर्थात ज्ञान होने से ही हम विशेष्य प्रकार इत्यादि वो करते हैं और अगर वो विशेष्य उस प्रकार का निरुपक नहीं होगा वो ज्ञान को प्रमा कहेंगे रजतत्व तो अभाव विशेष तत्व सती रजतत्व तो प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो वहां निरूपक वो नहीं हुआ रजतत्व प्रकार विशेष्य को वहां निरूपक नहीं हुआ उसको भ्रम कह देंगे इसलिए विशेष्य वो भी वो प्रकार का है कि निरूपक होगा तभी हम उसको मतलब तजन्य जो ज्ञान होगा उसको हम भ्रम अथवा प्रमा कहेंगे निरूपण होगा विशेष्य के आधार पर ये ज्ञान को हम ब्रह्म प्रमा कहेंगे तो विशेष अगर प्रकार का निरूपक नहीं होगा तो हम ज्ञान को ब्रह्म प्रमा कैसे कहेंगे ईदं तो अवच्छिन्न तो दे दिया गया अवच्छिन्न तो विशेषता निरूपित ब्राह्मण प्रकारता ब्राह्मणत्व तो अवच्छिन्न प्रकारता शाली कहना चाहिए इसी प्रकार के हो गया अच्छा आगे विषय में विषयता विषय विशेष्य है अथवा प्रकार है अथवा संसर्ग है तीन प्रकार की प्रकार हो सकता है निरूपक विषयता का निरूपक ज्ञान होगा वो विषयता प्रकारता होगा ना विशेष्यता होगा ना संसर्गता होगा ना ना वो विषयता तो कोई भी कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है तो ज्ञान उसमें विषयता डालता है धर्म ज्ञान अच्छा हाँ ये विचार और थोड़ा ठीक है और थोड़ा स्पष्ट होता है ये जो ज्ञान उसमें विषयता डाल दिया तीनों में विषयता डाल दिया और अभी घटो भूतल और संयोग ज्ञान अभी तीनों में विषयता डाल दिया किंतु घटो में ये जो विषयता को प्रकारता बोल करके कहने का हेतु कौन है, है? ज्ञान उसमें विषयता डाला तो ये जो अभी ज्ञान विषयता डाला किंतु विषयता का नाम प्रकारता क्यों हो गया क्योंकि घटो प्रकार बन गया ज्ञान उसमें विषयता डाला विषयता डाला किंतु यह विषयता प्रकारता क्यों हो गया ज्ञान भूतल में भी तो विषयता डाला ना तो उसको हम तो प्रकारता नहीं कह दिए तो ये घट में जो विषयता आया ये प्रकारता क्यों हुआ उसका निरूपक कौन है अगर ज्ञान ज्ञान अगर घट में जो विषयता डालता है उसका नाम अगर प्रकारता हो जाएगा तो ज्ञान एक में प्रकारता रूप को विशेष विषयता को डालेगा ज्ञान दूसरो में विशेषता रूप को प्रकार विषयता को डालेगा ये ज्ञान इस प्रकार की भेद मतलब ये क्यों करेगा भिन्न कर दिया ना ज्ञान उसको करने के लिए उसका क्या सामर्थ्य है इसलिए ज्ञान केवल विषयता डालेगा और वो विषयता को प्रकारता कौन बना रहा है मतलब इस विशेषता को हम प्रकारता क्यों कर रहे हैं उसका निरूपक हो रहा है भूतल के द्वारा निरूपित तो हो गया वो प्रकारता प्रकार विषयता ज्ञान केवल विशेषता डाला उसे विशेषता को प्रकारता बना दिया ये भूतल ये भूतल निरूपित तो प्रकारताख्य विषयता अर्थात ये प्रकारता का निरूपक मुख्यतः ये होता है प्रकारता का निरूपक भूतल होता है ज्ञान उसमें विशेषता डाल दिया ये प्रकारता को विषय मतलब इसको विषय बना लिया अर्थात तो ज्ञान ये प्रकारताख्य विशेषताख्य संसर्गताख्य ये भेद बनाने में ज्ञान का भूमिका नहीं है ज्ञान केवल विषयता डालता है ये तीनों परस्पर में ये सब अपना इस प्रकार डाल देते हैं ज्ञान होता है इस प्रकार किंतु उसका हेतु कौन है निरूपक कौन है ये स्पष्ट हुआ थोड़ा दोबारा कहते हैं अभी ज्ञान तीनों को विषय बनाता है तीनों में विषयता डाल दिया ये जो विषयता डाल दिया ये हो गया घट ये विषयता का नाम प्रकारता क्यूँ हुआ क्योंकि ये विषय प्रकार है प्रकार है ये क्यों प्रकार बना कौन इसको प्रकार बनाया निरूपक कौन है विशेष्य विशेष्य को विशेषता कौन विशेषता। ये विशेष्य क्यों हुआ अगर उसमें प्रकार नहीं आएगा तो ये विशेष्य बनेगा नहीं बनेगा इस है अर्थात तो ये दोनों परस्पर का निरूपक निरूपित तो होते हैं और ज्ञान ये सबको ग्रहण करके उसमें विषयता डालता है इसलिए यहाँ कह दिया कि अवच्छिन्न विशेषता निरूपित बिथत्व प्रकारता अगर घट में रहने वाला प्रकारता का निरूपक अगर भूतल नहीं होगा कैसे कहेंगे भूतल निरूपित भूतलत्व अवच्छिन्न विशेषता निरूपित घट में रहा प्रकारता भूतलत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित घटत्व अवच्छिन्न प्रकारता ये कैसे आएगा इसलिए विशेषता के द्वारा प्रकारता निरूपित तो होता है और ज्ञान के द्वारा विशेषता निरूपित तो होता है विशेषता तो और प्रकारता थोड़ा अर्थात दृष्टि से यह ज्ञान उसको ग्रहण कर लेता है किंतु प्रकारता बनने का हेतु है विशेष्यता विशेष बिशेश्य नहीं है तो प्रकार नहीं बनेगा हाँ ये थोड़ा विचार और स्पष्ट अगर ज्ञान प्रकारता डाल देता तो निर्विकल्प का ज्ञान भी प्रकार डालना दाल, चाहिए है ना ज्ञान अगर प्रकारता डाल देता तो निर्विकल्प का ज्ञान भी डाल देना चाहिए नहीं डालता है इसलिए ज्ञान केवल विशेषता डालता है और ये दूसरे लोग उधर नशा कहा तो यही प्रमाण है की ज्ञान केवल विषयता डालता है और विषयता को प्रकारता बनाने का अर्थात ये श्रेय है विशेष का कहता है कि ईदन तो अवच्छिन्न विशेषता निरूपित तो डिथत्व अवच्छिन्न तो प्रकार कहते हैं अथा प्रकारता, तो तो प्रकारता विशेषता के द्वारा निरूपित तो होता है ठीक है उसके बिना संबंध में कैसा होगा संबंध तो होगा ही होगा जब हम कहते हैं कि घट भूतल में है घटा भूतल में घट भूतल में है ना घट का संयोग भूतल में है संयोग भूतल में है क्योंकि संयोग एक भिन्न पदार्थ तो घट और भूतल हुए बीच में संयोग आएगा इस प्रकार क्या न पड़ेगा वो तो संयोग मानेंगे आगे आगे पढ़िए तो तो संयोगयुक्त समवाय संयोग, तो संयोग किसका किसका बीच में होगा दृष्टान्त के उदाहरण दीजिए द्रव्य और यहाँ सन्नी कर्ष का बात चल रहा है घट और चक्षु और संयुक्त समवाय चक्ष रूप संयुक्त समय तो समवाय रूपत्व और शब्दत्व। शब्दत्व। शब्दत्व। विशेषण विशेष्य के लिए। समवायद आगे कहते हैं चाक्षुषादी षड्ध प्रत्यक्ष कारणीभूता षड विध सन्नीकर्षा विभजते साक्षुसादी प्रत्यक्ष चाक्षुष ये ज्ञान को कहते हैं चाक्षुषादी सड़विध प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ है यहाँ प्रमा उसका उसका कारण होंगे यथा संख्या है चाक्षुषादी षड विध प्रमा का कारणीभूत हो गए षड छह प्रमा होते हैं छह सन्निकर्ष होता है यथा संख्या है यथा संख्या नहीं, नहीं है तो इसका भी वजह है संयोग इत्यादि ना। पहले कहते हैं द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन न चाक्षुसत्व छिन्नम प्रति चक्षु संयोग हो पंक्ति ऐसा दिया है अभी घट हो जाएगा विषय उसमें चाक्षुस ज्ञान जा करके रहेगा रहेगा घट में रहेगा तो अभी ज्ञान जा करके कहा रहा घट में घट हो गया विषय तो अभी द्रव्य वृत्ति लौकिक ना। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता अभी विषय कौन बना घट गट घट हो गया विषय घट में रहेगा विषयता ये विषयता अभी किसमें हम रख रहे हैं घट में ट द्रव्य है तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता यहाँ तक तो अनुय है द्रव्य वृत्ति हो गया विषयता के साथ आगे इस संबंध है न चाक्षुसत्वावच्छिन्नम ज्ञानम प्रति द्रव्य में विषयता रखेंगे तो विषय कौन बनेगा द्रव्य अर्थात तो, द्रव्य को विषय बनाने के लिए और ज्ञान किस प्रकार की होगा कहते हैं चाक्षु सत्वावच्छिन्नम तो ज्ञान हो जाएगा चाक्षु स तो ज्ञान में रहेगा चाक्षु सत्व चाक्षुसत्व अवच्छिन्नम प्रति चाक्षुसत्व अवच्छिन्नम किम ज्ञानम ज्ञान। ज्ञान। चाक्षु सत्व अवच्छिन्नम ज्ञानम प्रति तो ज्ञान हो गया चाक्षु स और विषय किसका बना रहे हैं द्रव्य को क्योंकि द्रव्य वृत्ति लौकिक विषय था उसमें चक्षु संयोग कारण अर्थात हम जब द्रव्य को विषय बना रहे हैं चक्षु के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं तो चक्षु का संयोग यही हो जाएगा कारण ये सन्निक सा हो जाएगा द्रव्य वृत्ति कौन हुआ विषय था अर्थात द्रव्य क्या बन रहा है विषय तो द्रव्य जो विषय बन रहा है तब तो कहते हैं चक्षु से ज्ञान हो रहा है उसके प्रति चक्षु संयोग ये कारण होगा अभी ये चाकु ज्ञान जा करके विषय में रहेगा ज्ञान विषय में जा करके रहेगा तो किस संबंध से रहेगा विषयता संबंध से तो अभी कहते हैं कि विषयता संबंधे न चाक्षुष ज्ञान होता है आपको अभी मतलब विषयता संबंध न विषयता संबंध न चाक्षुष ज्ञान जा करके अभी द्रव्य में रह जाएगा अर्थात विषयता संबंधी न चाक्षुष ज्ञान हो रहे हैं तो ये विषयता जाकर के द्रव्य में रहेगा चक्षुष योग का कारण ज्ञानम जा करके द्रव्य में रहेगा सभी तो पुस्तक में तो सब एक ही पुस्तक है ना अच्छा ठीक है जो द्रव्य वृत्ति है ये वास्तविक ये एक भिन्न पद अच्छा न्याय न्यायवधि के ऊपर और अच्छा इसको थोड़ा क्योंकि द्रव्य वृत्ति को अगर हम अलग कर लेंगे द्रव्य वृत्ति चाक्षुष ज्ञानम और द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता ज्ञान में जाकर के द्रव्य में रहेगा ना विशेषता संबंध से जाकर के रहेगा तो द्रव्य वृत्ति चाक्षुसत्वच्छिन्नम ज्ञानम केन विषयन द्रव्य वृत्ति हो जाएगा लौकिक विषयता संबंध है ना इस प्रकार की अनुय हो जाएगा तो अगर आप द्रव्य वृत्ति को अलग पद मान लेंगे तो द्रव्य वृत्ति कौन कहेंगे चाक्षुष ज्ञानम चाकू से ज्ञान द्रव्य में किस समस्या रहेगा लौकिक विषयता इस प्रकार की हो सकता है द्रव्य वृत्ति को भिन्न पद कहेंगे तो नहीं तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता ये हुआ तो कर्मधार क्यूँकी लौकिक विषयता जो है वो द्रव्य में रहता है किन्तु तो इस प्रकार के लेने से संबंध है ना ये नहीं घटेगा द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता अगर कहेंगे तो लौकिक विषयता संबंध है ना चाक्षु लौकिक विषयता संबंध न चाक्षुसत्वावच्छिन्नम ज्ञानम जाकर के द्रव्य में ही रहेगा इसलिए द्रव्य वृत्ति को अलग पद लेंगे और लौकिक विषयता संबंध न चाक्षुष ज्ञानम द्रव्य वृत्ति हो रहा है ऐसे स्थिति में चक्षुषयों का कारण होगा ये पंक्ति द्वारा स्पष्ट कहते हैं लौकिक विषयता संबंधे द्रव्य वृत्ति चाक्षुसत्वावच्छिन्नम ज्ञानम प्रति इस प्रकार हो जाएगा तो होने से थोड़ा अच्छा अच्छा कोमा दिया है वहाँ हाँ इसलिए वो दिया है दिया है आ, किया है करेक्शन नहीं इसलिए ठीक है अर्थात का विशेषता संबंध है न ज्ञान जा करके द्रव्य में रहेगा ऐसा स्थिति में चक्षुषयों का कारण होगा ठीक है अजय तक ॐ शंकरं क शंकराचार्य केशव वादरायण शूत्र